परमादी प्रातस्मणी अनंतमल श्री प्रेमपुरीजी महाराज के एवं परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव पवित्र पवित्रचरणारिंदो में कोटिशाह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 तीन चार दिवसों से हम लोग गुरु गुरुतत्व की चर्चा श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण में गुरु गुरुतत्व गुरुदेव के पास में एक ऐसी कला होती है एक ऐसी कला होती है जिस कला के माध्यम से कड़वे को भी मीठा बना दिया जाए विपरीत परिस्थितियों को भी मधुरता से भर दिया जाए इसी का नाम है सुख बनाने की कला लोगों के पास में फैक्ट्री बनाने की कला है संपत्ति कमाने की कला है सम्मान सुविधा पाने की कला है कई लोगों को तो बुद्धू बनाने की भी कला होती है यह तो बंबई में बहुत है तो बहुत प्रकार की कलाएं लोगों के पास में हैं, किंतु आपके पास में सुख बनाने की कला है कि नहीं और यदि सुख बनाने की कला आपके पास में नहीं है तो चाहे कितनी कलाएं आपके पास में हों सब कला फीकी है कारण क्या है दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है चाहे किसी मजहब का हो चाहे किसी प्रांत का हो चाहे किसी देश का हो जिसके चित्त में सुखा विलासा न हो सुख की इच्छा न हो सारे आयास प्रयास प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जो दौड़ है हमारी आपकी सब सुख पाने के लिए ही तो है और यदि सुख बनाने की कला हमारे जीवन में नहीं है तो सब आयास प्रयास व्यर्थ हैं तो आइए हम सब मिलकर के गुरुचरणों में चलें और चल करके उनसे सुख बनाने की कला सीखें हम लोग चिंतन कर रहे थे कल भी हम लोगों ने यहां उत्सव ही मनाया गुरुदेव की पूर्णिमा को मैं चिंतन कर रहा था परसों के दिन बैठ करके कि परमात्मा की जब अहेतुकी कृपा होती है वो तो कृपा करते ही हैं और जब अहेतुकी कृपा होती है तो जीवन में संत आते हैं और संतों के आने के बाद ही जीवन में ये कला की प्राप्ति होती है याद रखिएगा मैं कई बार लोगों से निवेदन करता रहता हूं संतों की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं की जा सकती संतों की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है और जब भगवान जीव पर कृपा करेंगे तो सुख सुविधा सम्मान नहीं देंगे अधिकतर लोगों के मानस में यह धारणा रहती है कि भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर तो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल जाएगी हमारा व्यापार अच्छा चल जाएगा हमें सुविधाएं खूब मिलने लगेंगी हमें सम्मान मिलने लगेगा भगवान मिलने पर ये बिल्कुल कुछ नहीं करते और हम लोग तो एक श्लोक नहीं बोलते नहीं तो ये भक्त लोग घबड़ा जाएंगे भगवान का तो कहना है यश्याहम अनुगृहणामी जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका सब धन छीन लेता हूं घबरा जाएंगे लोग कि ऐसे अनुग्रह को तो आप अपने पास ही रखो हमारे एक मित्र महात्मा कहते थे ऐसा महाराज अनुग्रह किस काम का जो रोटी भी न मिले तो ध्यान दीजिएगा भगवान का नियम तो है तो यही नारायण बात ये पहले खींचते हैं और बाद में शब्दे देते हैं उदाहरणार्थ जैसे मां को अपना दुग्ध पिलाना हो किसी बालक को और बालक वह खिलौनों में खेल रहा हो तो मां पहले खिलौनों को खींचेगी तो कि नहीं क्योंकि जब तक खिलौनों को नहीं खींचेगी तब तक वह मां की ओर आकर्षित नहीं होगा और खिलौने खींचने के बाद वह बाद में जब मां दुग्ध पान करा देगी बालक तृप्त तो हो जाएगा उसके बाद सारे खिलौने फिर आस डाल दिए जाएंगे पहले खिलौनों का महत्व तो था बाद में महत्व तो नहीं रहेगा वैसे संसार की ये सुख सुविधा सम्मान जितने हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती भगवत कृपा नहीं होती तब तक हम इसके पीछे दौड़ते हैं और भगवान जब हमारे ऊपर अनुग्रह कर देंगे अपने प्रेम को चित्त में भर देंगे तो ये सब सुविधा सम्मान संपत्ति हमारे पीछे दौड़ेगी एक तरफ हम दौड़ रहे एक तरफ वो हमारी वो दौड़ दो, दोनों में फर्क है बहुत फर्क है इसमें तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान जब कृपा करते हैं तो संपत्ति सुविधा और सम्मान नहीं देते हैं भगवान जब कृपा करते हैं तो जीवन में संत दे देते हैं और जब संत मिल गए तो हमारा जीवन में क्या कहना क्या है भले ही हम संतों का उपयोग न कर पाए क्योंकि जो वस्तु हमको मिली हो उसका हम उपयोग कर लें, ले ये भी बुद्धिमानी की आवश्यकता है नहीं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में संपत्ति मिलती है कहां उपयोग कर पाता है समय मिलता है कहां उपयोग कर पाता है सुविधाएं मिलती हैं कहां उपयोग कर पाता है समय व्यर्थ बिता देता है किंतु एक विशेषता इसमें एक ऐसी है आपके जीवन में संत आए आपके जीवन में सदगुरुदेव आ जाएं आप भले उसका लाभ न उठा पाओ आप भले उनके ज्ञान को न ले पाओ किंतु हम गारंटी से कहते हैं उनका संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वह फलीभूत होगा हां ये बात जरूर है कि देरी लग सकती है अगर आप सजग होकर के लाभ उठाएंगे तो देरी नहीं रहेगी दूरी नहीं रहेगी उधर तक पहुंचने में और यदि हम लाभ नहीं उठा पाएंगे तो देरी दूरी चाहे भले बढ़ जाए किंतु तो मिलेगा जरूर वो कहीं जा नहीं पाएगा इसी के प्रमाण में एक कथा जो आप सबको विगत है मैं दो दिवसों के पहले उसकी चर्चा कर रहा था श्रीमद भागवत महापुराण के महात्म्य या कथा है आत्मदेव जैसा विद्वान व्यक्ति मैंने निवेदन किया था कि यह तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर का निवासी है नगर भी उत्तम है जाति वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण भी उत्तम है और ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण नहीं है विद्वान है द्वितीय व भाष्कर विद्वान है यह व्यक्ति और पत्नी भी बहुत उच्च कुल की मिली है सुकुलोद यह सामान कुल की नहीं है और सुंदरी भी है और सुंदरी के साथ साथ वह गुणवती है भवन को संवार कर रखना अतिथि स्वागत करना ये सब उसकी कलाएं हैं एक बार यदि कोई धुंधली से मिल लेता है तो वह उसका अनुरागी बनकर जाता है उसकी प्रशंसा गाता हुआ जाता है ये विशेषता है किंतु नारायण है तो दुंदुली ही याद रखिएगा मैंने निवेदन किया था ये उत्तम नगर कोई दूसरा नहीं है यह शरीर ही उत्तम है कारण क्या है कि जितने शरीर बने उन शरीरों में सबसे ज्यादा उत्तम यदि नगर कोई है तो यह मनुष्य शरीर ही है इससे कोई उत्तम दूसरा नहीं है और इस उत्तम नगर में रहने वाला जीव उसी का नाम आत्मदेव है और उसकी जो पत्नी है पत्नी का नाम ही दुंदुली है यह मैं कल्पना से नहीं कह रहा आप लोग भागवत सुनते हैं चतुर्थ स्कंध के लास्ट में पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किया गया है जो पुरंजन है उसी का नाम जीव है और जो उसकी पत्नी है पुरंजनी उसका नाम बुद्धि है तो ये बुद्धि जो हमारी वो धुंधली हो गई जैसे आप लोग कभी सुश्रवण किए होंगे वृद्धावस्था में जब वृद्धों को साफ साफ नजर नहीं आता है तो कहते आंखों में कोई दोष आ गया धुंधला पर नजर आता है जिसको साफ साफ परमात्मा नजर ना आए तो जो परमात्मा को देखने में बुद्धि सक्षम न हो वही तो धुंधली है उसी बुद्धि का नाम धुंधली है जो परमात्मा को न जान सके कई बार हमारी बुद्धि संसार को जानने का बड़ा प्रयास करती है मैं तो कई बार जब विद्वानों से मिलता हूं मनुष्यों से मिलता हूं तो गदगद हो जाता हूं ऐसे ऐसे विद्वान हमें मिले जिन्हें शास्त्र बिल्कुल जैसे हाथ में आंवला रखा हो वैसे हैं इतने बड़े विद्वान हैं संसार की कोई चर्चा पूछ लीजिए उनको राजनीति की कोई चर्चा पूछ लीजिए देखकर अचंभव लगता है कि इनकी प्रज्ञा में इतनी बुद्धि में कहां से समा गया है सब कुछ याद है सबकी जानकारी है किंतु वह परमात्मा की ओर अग्रसित नहीं हो रहा है तो ये जानकारी धुंधली की जानकारी है जैसे वो योग्य थी परमात्मा की यदि जानकारी हमारे जीवन में नहीं है याद रखेगा तो वह ध्वधुली बुद्धि ही है उसका नाम धुंधली बुद्धि ही होगा अब देखिए भाग्योदय हो गया आत्मदेव का मैं निवेदन करूं आप लोग बुरा मत मानिएगा मैं तो कई बार एकांत में होता हूं तो अश्रु आ जाते हैं हृदय गदगद हो जाता है विहोल हो जाता हूं आपके जीवन में कभी एक बार ऐसी धारणा आई है कि तो परमात्मा मिले या शरीर पूरा हो जाए ऐसी उत्कंठा जगी क्या नहीं जगी और जब तक ये उत्कंठा आपके जीवन में नहीं जगेगी तब तक अभी हम सच्चे यात्री नहीं बने हैं मैंने निवेदन किया था कि आप प्रेमपुर जी महाराज का जीवन पढ़िए इन लोगों ने सब लोगों ने दांव लगाया है जीवन का हमारे महाराजस्वी का जीवन पढ़िए रामकृष्ण परमहंस का जीवन पढ़िए विवेकानंद जी महाराज का जीवन पढ़िए पढ़ने चाहिए इससे साधक को एक दिशा मिलेगी साधक को पता चलेगा कि हमारी यात्रा ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है अब का जब जीवन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी गति कहां है अभी यात्रा ठीक प्रारंभ हुई है कि नहीं हुई केवल एक घंटा आधा घंटा बैठकर सत्संग सुन लिया और हम भक्तराज बन गए या ज्ञानी बन गए ये भ्रम है अपने चित्त की दशा देखनी चाहिए चित्त की दशा देख करके आपको लगे कि हमारी उत्कंठा है कि नहीं आत्मदेव जी की उत्कंठा सुनिए आत्मदेव ने कहा कि जीवन में पुत्र हो तो पुत्र की प्राप्ति चाहिए और नहीं हो तो जीवन पूरा हो जाए नाम था आत्मदेव और ये आत्महत्या करने के लिए महापुरुष पहुंच गए मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि ये आत्महत्या करने की इच्छा हमारे जीवन में हुई क्या कि ठाकुर अब मिलो तो मिलो अगर नहीं मिलते तो ये शरीर किस काम का है इसका क्या प्रयोजन है अरे जिसके मिलने के लिए शरीर नहीं मिला वही हमारा जरीर मिला था वही नहीं मिला और मिल गया तो क्या प्रयोजन बंबई में हम किसी से मिलने के लिए आए और उसका नाम भूल जाए पता भूल जाए ठिकाना भूल जाए और संसार में भटकते रहे बंबई में भटकते रहे तो हमारा बंबई आना सार्थक हुआ क्या वैसे ही संसार में जिस प्रयोजन से हम आए और वह प्रयोजन यदि सफल न हुआ तो आना बेकार हो गया विफल हो गया और जब महाराज इनके जीवन में ऐसी उत्कंठा जगी ऐसी कंठा जगी तो आंख खोला तो एक यति सामने खड़े हैं सन्यासी खड़े हैं संयासी को देख करके लगा शायद ये रास्ता बता दे क्योंकि वेशभूषा से यति हैं तो निश्चित रूप से कोई यत्न करेंगे परमात्मा की प्राप्ति का कोई प्रयत्न बता देंगे परमात्मा का कैसे मिलेगा क्योंकि यति हैं और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं महात्मा जी ने कहा पापी हो ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम पापी हो बोले हमारे पास पापी होने के कई प्रमाण हैं पापी होने के प्रमाण हां पापी होने के प्रमाण अगर मैं धेनु पालता हूं मया पालिता धेनु मेरे द्वारा पालित धेनु उससे कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होता है मेरे द्वारा लगाया गया वृक्ष फलदार नहीं होता है अरे कहां तक महाराज कहें अगर हम फल क्रह करके लाते हैं तो बहुत शीघ्र सड़ जाते हैं ये सब हमारे पाप के प्रमाण है मेरी पत्नी से अथक परिश्रम करने के बाद कोई पुत्रोत्पत्ति या पुत्री की उत्पत्ति नहीं हुई महात्मा ने देखा ये तो मोह से ग्रसित है महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा एक बात कहें पुत्रोत्पत्ति क्यों चाहते हो बोले महाराज सुख मिलेगा बाद में बुढ़ापा में सेवा करेगा पुम नाम के नरक से त्राण दिलाएगा इसलिए तो पुत्र है तो महात्मा जी ने कहा कहीं में तो नहीं हो सगर के 60,000 से एक ने भी सुख दिया क्या चित्रकेतु के बेटे ने सुख दिया क्या आप बेटों से सुख की जो कामना करते हो ये में हो सेवा की कामना करते हो ये भी भ्रम में हो और आजकल तो नारायण करने लायक है ही नहीं हमको तो एक संत ने बताया मैं तो बड़ा अचंभो में पड़ गया कि ऐसी भी संतानें होती हैं क्या उन्होंने बताया कि पंजाब में एक सज्जन का शरीर पूरा हुआ उनकी पत्नी बिचारी बड़ी दुखित पड़ी लिखी थी धार्मिक थी एक ही बेटा था वो देवी दे अपने बेटे को कहा बेटे का विवाह हो चुका था कहा बेटा ऐसा काम करो कि ये पिताजी के फूल हैं ये जाकर हरिद्वार पहुंचा दो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं जाने के मां ने कहा अच्छा बेटा मैं दूंगी कहीं से पैसे, पैसे की व्यवस्था करके उस मां ने अपने बच्चे को दिया कि पिताजी के फूल हरिद्वार पहुंचा दो और वह महाराज पैसा लेकर के गया और जाने के बाद गांव के बाहर नगर के बाहर उसने वो हड्डियां फूल एक नाले में फेंक दिया और नाले में फेंक देने के बाद जो पैसा मिला था शराब आदि खाकर के वे विचार आदि में सब नष्ट करके तीन दिन चार दिन के बाद आया और कहा मां हरिद्वार पहुंचा के आया हूं बहुत ठंड थी वहां मां बड़ी खुश बेटा सच में आज तूने बेटा बनने का काम किया बलिहारी जाऊं तुम्हारे ऊपर दो तीन दिन के बाद उसको स्वप्न आया इस नालायक बेटे के साथ भेजा इसने तो नाले में फेंक दिया तो उसने जाकर अपने बच्चे से कहा कि अरे बाबरे सच सच बता तो पिताजी के फूल कहां डालकर आया बोले हरिद्वार में कहा झूठ बोलता है नाले में डालकर आया है तो उसने कहा तुम्हें किसने बताया बोले तेरे पिता ने तो कहता है मर जाने के बाद भी झगड़ा लगाने की आदत नहीं गई अरे जितनी दूर लौट कर यहां बताने के लिए आया था उतनी दूर हरिद्वार नहीं चला गया माने सर पीटा तो बंधुओं ध्यान रखिएगा आशा मत कीजिएगा कि पुत्र हमारा त्राण करेगा या पुत्र हमारा कल्याण करेगा इसकी आशा तो बिल्कुल व्यर्थ है इन्होंने बहुत समझाया बोले महाराज हमको ये कुछ नहीं चाहिए हमको बेटा चाहिए महात्मा जी ने तो कहा कि संन्यास ले लो उसने कहा सन्यास सूखा है इसमें कोई रस नहीं है गृहस्थ आश्रम में कितना रस है जब दादी दादी दादा दादा कहकर के नाती पोता दौड़ते हैं क्या रसोत्पत्ति होती है जब देखा कि अभी तो ये मोहग्रस्त है और ध्यान दीजिए वैराग्य शून्य चित्त में ज्ञान की चाहे कितनी बड़ी बातें कही जाए उसको महाराज लाभ नहीं मिलेगा समय में बीज बोने का कोई फायदा नहीं महात्मा ने संकल्प किया कि अभी समय नहीं आया इसका राग से ग्रसित विद्वान है उसको क्या समझाया जाए महाराज एक फल दिया आप लोग जानते हैं कल मैंने निवेदन किया था परसों के दिन कि फल ही सत्संग है यह सत्संग साधन नहीं है जो आप लोग अभी बैठ करके यहां कर रहे हैं ये साधन नहीं है सत्संग सत्संग फल है साधन माने जिसमें बैठ करके जाया जाए जिस लक्ष्य तक यह सत्संग तो फल है उन्होंने फल दिया आप लोगों को सबको कथा पता है दुंदुली ने स्वीकार नहीं किया बहुत कुतर्क उसने की हमें कथा कहना पूरा अभिप्राय नहीं है कथा का केवल दर्शन आपके सामने हम रखना चाहते हैं बहुत प्रयास किया और उसने कुतर के योग के द्वारा उसको फल नहीं खाया परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया अपनी बहन से बच्चा ले लिया एक उधार ही सौदा है सुक्का, और ले लेने के बाद अब महाराज वो दुष्ट बालक हुआ जिसका नाम धुंधली धुंधली ने धुंधकारी रखा और जो गाय से बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण हुआ एक बहुत अच्छी बात आपको कहे हमारे महात्मा कहते थे जिनके सेवा में ये शरीर बचपन में रहा मुझे उस समय समझ नहीं थी वो वेदांत के निष्ठ महात्मा वेदांत के अलावा कोई चर्चा भी वो नहीं करते थे अभी भी नहीं करते 100 साल की ऊपर उम्र है कॉपिन भी नहीं पहनते उनकी सारी सेवा में करता था भिक्षा लाकर खवाना पैर दबाना मालिश करना सारी सेवा और जब वो सत्संग करने के लिए गंगा के बैठते थे तो अपने राम जाकर गंगा किनारे खेलने लगते थे अब 14-15 साल की उम्र या गंगा में स्नान करने लगते थे जब सत्संग समाप्त होता था धर्म की जय हो बुलाते थे तो ध्वनि हो तो दौड़ के आ जाते थे किंतु संत की करुणा देखे वो जब मंगलाचरण करके आंख खोलते थे तो पहले देखते थे कि ये ब्रह्मचारी कहां गया और अपने राम तो नदारत होते थे और रात्रि का समय हो जब सब चले जाएं तो वह पैर दबाने के लिए आ जाता था हमसे पूछते थे कहां थे हमने कहा मैं आपके पीछे ही तो बैठा था उन्होंने कहा मैंने गर्दन घुमा के देखा तू कहीं नहीं था मेरे को बहुत डांटते थे और डांट करके कहते थे कि साधु के संग का फल है सत्संग साधु की आप सेवा बहुत करो किंतु उसकी वाणी का आदर न करो उसकी वाणी को न सुनो तो क्या लाभ मिलेगा जब हम प्रवचन करने प्रारंभ किया करें तो कहीं मत जाया कर मैंने कहा महाराज जी ये घटापास घटाकाश मठाकाश ये सब मेरे समझ में नहीं आता है ये क्या करते रहते हैं एक दिन तो मैंने कहा कि महाराज जी माफ करिएगा मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने वेदांति हुए सब पहले कुम्हार थे क्या तो नाराज होकर बोले क्यों कुमार क्यों थे हमने कहा सब घटाकाश मटाकाश घट घट पटपट चिल्लाते रहते तो बड़े नाराज हुए और नाराज होकर के कहा कि दर्शन यही है बोले समझ में आए चाहे ना आए जब तक सत्संग हुआ करे तो कहीं मत जाया कर और महाराज उनके डर की वजह से बैठते थे नहीं कहा मांडूक के कारिका समझ में आएगी चौदह साल के बच्चे को जिसको संस्कार ही नहीं है अभी कहां दर्शन शास्त्र की बातें समझ में आएंगी किंतु सुनते थे आज हम सच कहते हैं उनकी करुणा जब याद आती है तो मैं रो पड़ता हूं शास्त्र की जब कोई पंक्ति नहीं लगती है तो जो मैंने उनका सत्संग सुना था वह तुरंत स्मरण में आ जाता है उनकी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि अचेतन मन में भी सजग मन में सावधान मन में संस्कार पड़े तो काम आते ही हैं किंतु अचेतन मन में भी यदि संस्कार पड़े तब भी काम आते हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे कि नींद आती हो तो घर में मत सोना कथा में आके सो जाना तब भी कल्याण होगा मैं कहता था कथा में आके कल्याण कैसे होगा बोले अचेतन मन में भी यदि कोई श्रवण किया हुआ शब्द बस गया तो कल्याण कर सकता है निद्रावस्था में भी आप सो रहे हैं और सोते सोते भी कोई बात आपके कानों में पड़ जाए तो काम कर जाएगी घर के सोने की अपेक्षा प्रेमपुरी में आकर सोना भी अच्छा है वहां सोने की अपेक्षा यहां सोना भी अच्छा है तो कहते थे अचेतन मन में यदि कोई बात बस गई तब भी कल्याण हो जाएगा तो नारायण यही में निवेदन कर रहा था भले बुद्धि न समझे भले मन स्वीकार न करे किंतु आप यदि श्रवण करते रहेंगे तो ये श्रवण ही आपका कल्याण कर देगा वैसे तो बोध प्राप्ति के लिए आप सब यहां वेदांत का चिंतन करते हैं मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है जैसे आप अपना मुखारविंद किसी आईने में देखना चाहते हैं तो दर्पण में देखना चाहते हैं तो तीन शर्तें हैं तब आप मुख देख सकोगे आईने में आप अपना दीदार तब कर सकोगे तीन शर्तों के बाद एक तो दर्पण पर धूल न लगी हो दर्पण गंदा न हो मैं कई बार देखता हूं बाथरूम में यदि आईना लगा है और गर्म पानी से आप स्नान करो तो भाप उसमें जम जाती है तो आप अपना मुख नहीं देख सकेंगे जब तक हटाएंगे नहीं तो कोई यदि उसमें गंदगी लग गई है चाहे भाव की हो चाहे धूल की हो तो जब तक वह गंदगी नहीं निवृत्त होगी तब तक मुख नहीं देख पाओगे आपका मुख भी वही है दर्पण भी वही है किंतु देखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि दर्पण निर्मल होना चाहिए दूसरी आवश्यकता क्या है दर्पण निर्मल है किंतु दर्पण आईना ऐसी जगह पर टंगा हुआ है जो चंचल स्थान है चंचल यदि है दर्पण हिल रहा है बार बार तब भी आप मुख्यंद्र नहीं देख पाएंगे पहले उसका निर्मल करना आवश्यक है दूसरा उसका निश्चल करना आवश्यक है और तीसरी आवश्यकता यह है कि उस दर्पण पर यदि कोई पर्दा पड़ा हो तो पर्दा हटाना जरूरी है इसी का नाम मल विक्षेप और आवरण है शास्त्री भाषा में गंदगी का नाम मल है और विक्षेप माने चंचलता मन की आपकी और आवरण माने अज्ञान का पर्दा ये तीन है तो यदि आप शास्त्री भाषा के आधार पर इसका चिंतन करेंगे तो मल को निवृत्त करने के लिए निष्काम साधन है निष्कामता कर्म यदि आप करते हैं उसमें सकाम भाव भरा हुआ है तो वहां तक कर्ण के पवित्रता का हेतु नहीं बनेगा आप बुरा मत मानिएगा आप चार घंटे पांच घंटे छह घंटे बैठ करके भजन करें किंतु भजन के प्रतिफल में आप ये मांगे कि हमारा सब खेल ठीक हो जाए फैक्ट्री ठीक चलने लगे सम्मान मिलने लगे तो सब मिलेंगे किंतु अंत कर्ण पवित्र होने वाला नहीं है ये भजन ये साधन ये सत्संग आपको भगवान की ओर नहीं ले जाएगा संयोग की बात सुखकाल में एक बार हमारी भागवत तो जहां कमरा था कमरे के सामने श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा मंदिर एक सज्जन आए हुए थे यमपी से मध्य प्रदेश से 12 बजे कथा पूरी होती थी तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ढाई बजे तक वो माला लेकर हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करते थे माला जपते हुए मुझे बड़ी श्रद्धा जगी कि बड़ा भक्त है इतनी देर कथा सुनता है उसकी बार इतने देर माला जपता है तो जब जब आए तो हमने घात जोड़ करके कहा मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं ये भजन की प्रणाली कहां से इतनी लगन से करते हो तो बोला महाराज जी वैसे किसी को तो नहीं बताता मैं आपको बता देता हूं तो हमने कहा बता दो क्या बात है बोले हम हम एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी साथ लाए हैं हमने कहा इससे क्या संबंध नहीं समझ पाया मैं बोले उसको सामने वाले कमरे में ठहराया है जब हमको दो घंटे ढाई घंटे भजन करते वो देखता है तो सोचता है ये बहुत ईमानदार और भक्त हैं तो इन पर कार्रवाई कोई ना करेंगे अब देखिए भजन कर रहा है किंतु भजन का उद्देश्य दूसरा है उद्देश्य प्रधान क्रिया होती है आप जीवन में उद्देश्य लेकर क्रिया करेंगे तो उसका फल मिलेगा तो भजन एक सात्विक क्रिया है किंतु सकाम भाव से करोगे तो परमात्मा की ओर क्रिया ये नहीं ले जाएगी बिल्कुल इसलिए निष्कामता की आवश्यकता है कर्म हो किंतु कर्म ऐसा हो अच्छा दूसरी बात ध्यान देने की इसमें एक और भी है अंतकरण की पवित्रता की कामना या भगवत प्राप्ति की कामना कामना नहीं है निष्कामता ही है आप अंतकरण की कामना पवित्र की कामना लेकर तो देखने में तो कामना यह भी लगेगी कि कामना तो हो गई कि हमारा अंतकरण पवित्र हो ये कामना कामना नहीं कही जाएगी निष्कामता ही है तो पहला साधन में निवेदन कर रहा था मल को निवृत्त करने के लिए पाप को निवृत्त करने के लिए गंदगी को निवृत्त करने के लिए पहला साधन है नारायण निष्कामता और दूसरा जो इसमें चंचलता है इस चंचलता को मिटाने के लिए भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए आप बुरा मत मानिएगा जब तक आप एक कहीं प्रगाट रूप से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपका मन चंचल बना ही रहेगा निश्चल नहीं होगा चाहे वह भगवान के प्रति प्रेम हो चाहे सदगुरुदेव के प्रति प्रेम हो प्रेम हमारे मन को निश्चल बना देता है अब एक जगह यदि प्रेम हमारा हो गया तो दुनिया में चाहे कितना कोई सुंदर व्यक्ति उसकी सुंदरता हमको खींच पाएगी नहीं खींच पाएगी एक जगह हमारा मन लग जाएगा तो मन को एकाग्र करने के लिए मन को निश्चल बनाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है और प्रेमास्पद कृष्ण हो तो इससे कहना और क्या हो सकता है तो देखिए भक्ति हमारे जीवन के मन को निश्चल बनाती है और जब मन निश्चल हो जाएगा तो शेष काम गुरुदेव का है आवरण भंग करने का आवरण भंग करना ही चीरण लीला है उसका काम गुरुदेव करेंगे और जब गुरुदेव चिन्ह कर देंगे उसके बाद सारी की सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी अज्ञान नष्ट हो जाएगा आवरण भंग होते ही आप अपना मुखारविंद देख सकोगे फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि यहां काला टीका लगा हुआ है इसको हटा लो अपने आप दिख जाएगा तो ये तीन साधन हैं, किंतु एक विशेषता आपको बताएं शास्त्र संम्मत बात है ये आप निष्काम कर्म नहीं कर पाते घबराइए मत आपका कहीं प्रेम नहीं होता क्योंकि प्रेम भी परमात्मा की कृपा से एक जगह होता नहीं तो चित्त भटकता ही रहता है घबराइए नहीं बात यह है कि आप केवल श्रवण करते रहें। ये श्रवण दीर्घ काल तक आप श्रवण करेंगे तो ये श्रवण ही आपके मल को मिटा देगा और ये श्रवण ही आपके मन की चंचलता को मिटा देगा और श्रवण ही बोध करा देगा यह श्रवण में बहुत सामर्थ है साधनों में जितनी महत्व तो श्रवण की है उतने दूसरे की नहीं है तो श्रवण की प्रणाली यदि हमारे जीवन में बनी रहे भले मन समझे न समझे मन स्वीकार करे न करे बुद्धि उसको हृदयंगम कर पाए न कर पाए घबड़ाने की जरूरत नहीं है और यही बात हुई कि धुंधुली ने तो फल नहीं खाया गाय को खिला दिया आप गाय माने क्या संस्कृत में गो और गाय को गो बोलते हैं और इंद्री को क्या बोलते हैं गोही बोलते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई गो माने इंद्री हैं आपकी इंद्रियों में भी कृष्ण कर, की कथा जाती रहे भगवत चर्चा जाती रहे आप भले कुछ न कर पाए श्रवण करते रहे श्रवण भी एक दिन फल दे देगा क्या फल देगा बोले महाराज उस गाय से उस इंद्रियों से क्या हो गया गोकर्ण उत्पन्न हो गया गोकर्ण माने विवेक ज्ञान और जब गोकर्ण उत्पन्न हुआ यह विवेक जीवन में उत्पन्न हो जाए और देखिए इस गोकर्ण ने क्या कमाल किया मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि गोकर्ण के पिता आत्मदेव नहीं है गुरुदेव है गोकर्ण के पिता आत्मदेव नहीं गुरुदेव हैं क्योंकि फल देने वाले वही हैं अगर उन्होंने फल न दिया होता तो गोकर्ण कहां से आता और दूसरी बात ध्यान देने की नारायण और एक और भी है आप घबड़ाइएगा नहीं विपत्ति हमारे जीवन में दो प्रकार से आती है एक तो प्रारब्ध जन्य विपत्ति भी है और दूसरे भगवत जन्य विपत्ति भी है आप घबराएंगे कि भगवान भी विपत्ति भेजते हैं क्या भेजते हैं प्रारब्ध जन्य विपत्ति और भगवत जन्य विपत्ति में फर्क क्या है अगर प्रारब्ध जन्य विपत्ति आपके जीवन में आएगी तो हो सकता है कि आप कहीं भटक जाएं साधन से भजन से और यदि भगवत जन्य विपत्ति आपके जीवन में आएगी तो आप भगवान की ओर और, और बढ़ जाओगे तो यदि विपत्ति के आने पर आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं तो समझना यह भगवान की दी हुई है कैसे भगवान की दी हुई विपत्ति हमारे वृंदावन में एक महात्मा बड़े अच्छे महात्मा अच्छे उद्योगपति थे और बाद में सब छोड़ करके वृंदावन वास किया उन्होंने मैंने आंखों की देखी घटना में आपको बता रहा हूं बड़ा सुंदर मंदिर बनाया भगवती का आश्रम बनाया और सब कुछ बन जाने के बाद वो आश्रम के सामने एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति का आश्रम था स्थान था कई बात को लेकर के उससे उनका कलय भी हो जाता था वो हमारे आश्रम में आकर के शिकायत करते थे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो हमारे पूज्य मान जी महाराज कहते थे कि घर द्वार छोड़ करके आयो यही करने के लिए तो बिचारे कुछ नहीं चलती थी चले जाते थे मैं सेवा में था एक दिन घटना यह घटी कि महाराज वो भयभीत तो होकर के महात्मा सोचे इस दुष्ट से तो छुटकारा ऐसे तो नहीं मिलेगा किसी दुष्ट के पास जाए क्योंकि दुष्ट का निराकरण दुष्ट ही करेगा तो महाराज एक दुष्ट के समीप वो गए और उन्होंने कहा हमारा पड़ोसी हमको ऐसे ऐसे सता रहा है और हम क्या करें उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो अब तुम्हारे पास वो नहीं आएगा चार दिन के बाद रात्रि में दस लोग उनके पास पहुंच गए और उनको पीटा भी और पीट करके कहा कि तुम ये आश्रम छोड़ दो बोले कहा क्यों छोड़ दे कहां से आए हो तुम लोग बोले पड़ोसी ने भेजा है भेजा पड़ोसी ने नहीं, नहीं था वो भेजा उसी दुष्ट ने था जिसकी ये शरण में गए थे महाराज दूसरे दिन वसंत रोते हुए उनके पास गए और जाकर उदन करके बोले कि हमको ऐसे ऐसे रात्रि में लोगों ने मारा और कहा आश्रम छोड़ दो बोले चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं अरे महाराज मर जाएंगे तब साथ आओगे क्या बोले ऐसा करो भाई हम कैसे बीच में बोले आप अपनी सेवायत हमारे नाम लिख दो कि आपके मर जाने के बाद यह स्थान हमारा है वो बेचारे बड़े दुखी थे सोचे कि शायद इससे बच जाए मरने के बाद होगा पहले थोड़ी होगा और महाराज सेवायत लिख देने के बाद वो सारा का सारा माल ही हड़प ले गए बेचारे उस संत को भाग जाना पड़ा तो जब मैं ये चिंतन करता हूं तो मैं सोचता हूं ये ठाकुर जी भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं सेवायत हमारे नाम लिख दो उसके बाद सब भेजेंगे मामला तुम जाओ तुम जाओ और भेजे हुए उनके हैं वो भेजे उनके हैं जब उनसे भयभीत होकर के व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो सब छीन लेंगे तुम भजन करो ध्यान दीजिए बहुत सजगता की जरूरत है विपत्ति यदि आपके जीवन में आती है तो घबराइए नहीं कहीं परमात्मा के द्वारा दी हुई होंगी अपमान भी परमात्मा के द्वारा दिया होगा क्योंकि इससे भयभीत होकर आप भगवान की शरण में जाओगे और भाग्योदय हो जाएगा यही हुआ कि दुंदकारी दुष्ट हुआ आप सब जानते हैं दुंदकारी ने गालियां दी पिता भी उसका परिणाम वैराग्य हुआ और साली बनकर के मुझे तो मैं सच कहता हूं जिस घटना से वैराग्य हो जाए उस घटना को तो मैं बंधन करता हूं सच में जो घटना हमको वैराग्य दिला दे जो घटना हमको असत से छुड़ाकर सत की ओर यात्रा करा दे अमंगल से मंगल की ओर बढ़ा दे वह घटना तो बंधन होती है मैं कई बार चिंतन करता हूं मैं दुंदकारी को कभी गाली नहीं देता दुंदकारी ने भले अपना जीवन खराब किया हो किंतु तो अपने जीवन पिता का जीवन तो संवार दिया पिता का जीवन कैसे संवार दिया कटु वचन कहे तो ये वैराग्यशाली होकर एक दिन एकांत में आत्मदेव जी गोकर्ण के पास पहुंचे ये उस संत की कृपा का प्रतिफल बैठा हुआ है घर में जो वैराग्य कराने के लिए बैठा हुआ है आज तक इसके पहले गोकर्ण जी ने पिताजी को कभी नहीं समझाया आप पढ़िएगा मूल पता चलेगा आज जब ये पास में गए और प्रार्थना की हे दया सिंधो प्रयोग शब्दों का बड़ा प्यारा किया गया आप दया के सिंधु हैं अंध अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठा ये शब्दों पर ध्यान दीजिए अंधकूपे आंधा कुआएं हैं और महाराज लंगड़ा हूं चलने में अंधकूपे स्नेह पासे, स्नेह की रस्सियों से बंधा हूं इसने पास माने स्नेह की रस्सियों से मोह की रस्सियों से हम सब मोह की रस्सियों से ही तो बंधे अंधा कुआ सामने है, है मोह की रस्सियों से बंधा हूं और महाराज पंगु हूं लंगड़ा भी हूं चलने में समर्थ सामर्थवान नहीं है और इतना ही नहीं सठ भी हूं दुष्ट भी हूं अब कुए में गिरने के अलावा साधन कोई नहीं मरने वाला हो किंतु आप दया सिंधु हैं आप हमारा उद्धार कीजिए माम उद्धर दया निधे और जब ये कहा तो गोकर्ण जी समझ गए कि आज इसी प्रतीक्षा में थे गोकर्ण जी साधु लोग तो प्रतीक्षा में होते हैं। कब वैराग्य हो जो हम काम करें अपना पूरा एक घर में घुसकर इसीलिए रहते हैं समय का मौका देखते हैं कि इसके चित्त में वैराग्य हो संसार के प्रति और तुरंत हम प्रहार करें हमारे महाराज जी तो कई बार मस्ती में बोलते थे ये बाबा जी लोग बड़े वैराग्य की बातें सुनाते हैं सेठों को और बोले ये तो अपने रस मस्ती में हैं, तो उनको बैराग्य की बातें सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है महाराज जी तो कई बार कहते थे वो तो आनंद में डूबे हुए हैं तुम्हें आनंद के भिखारी हो जो सेठों के पास दौड़ के जाते हो अरे तुम भिखारी हो तो ध्यान दीजिएगा पहले वैराग्य हो वैराग्य के बाद यदि ज्ञान की बात कही जाएगी तो फलीभूत होगी आज गोकर्ण ने देख लिया कि पिताजी का अंतकरण अब ज्ञान को ग्रहण करने लायक हो गया है अब ज्ञान को ग्रहण करने लायक हुआ अभी तक नहीं था क्योंकि पिताजी की वाणी सुनिए पिताजी कहते नचेंद्र से सुखम किंचिन मैंने देख लिया कि इंद्र को भी कोई सुख नहीं है न सुखम चक्रवर्ती नहा न किसी चक्रवर्ती राजा को सुख है अभी हम लोगों को छोटे छोटे पदों में सुख मिल रहा है तो इंद्र पद की तो बात बहुत दूर की है जिस महापुरुष ने पदों की महाराज ऐसी खिल्ली उड़ा दी कि दूसरे पदों की चर्चा तो क्या किया जाए जिसे सौ अश्वेघ यज्ञ करने के बाद जो पद मिलता है इंद्र का पद पद में भी सुख नहीं और न ही सुखम चक्रवर्ती को है तो आपने क्या पहचाना सुख किसको है बोले सुखम मस्ति विरक्तस्य सुखी वही है जो विरक्त है विरक्त माने रक्त शून्य तो आप लोग ये मत सोच लेना कि रक्त निकल जाएगा तो विरक्त हो जाओगे राग शून्य राग सून का नाम ही विरक्त है किसी कपड़े का नाम विरक्त नहीं है आजकल तो बड़ा महाराज बड़े बड़े अभी मैं माफ करना कुंभ में रहने का हमें अवसर मिला और कान पकड़ करके आए कि अब के कुंभ के बाद कभी किसी कुंभ में अपनी कथा नहीं करेंगे तो वहां क्यों कान पकड़ करके आए इतनी प्रध्वनि होती थी इतनी प्रतिस्पर्धा उनका माइक इधर टकरा रहा है उनका माइक इधर टकरा रहा सत्संग तो होता ही नहीं है कथा में रस भी नहीं आता जो प्रेमपुरी में रस आए वो वहां नहीं आता क्यों इतनी ध्वनि है और निकलते थे कभी गंगा स्नान करने के लिए तो बड़े बड़े महाराज गेट बने होते थे लिखा रहता था महात्यागी जी महाराज का कैंप त्यागी जी नहीं महात्यागी मैं सोचा एक दिन महात्यागी लिखा तो तुमने कहा हो करके आए देखें कौन दर्शन करके आए तो अब उसके बाद दर्शन करने के लिए गए तो कौन से त्याग की दर्शा करके आए ये हम आप लोगों को नहीं सुनाएंगे श्रद्धा बिगाड़ने के लिए नहीं कह रहे आप श्रद्धावान बनिए बहुत आवश्यकता है किंतु तो इन टाइटलों से काम बनने वाला नहीं है त्यागी वैरागी महात्यागी महात्यागी भी महात्यागी ऐसे ऐसे महाराज तो इससे काम बनने वाला नहीं है मुने एकांत जीविना जो मननशील है एकांत जीवी है ये जब भाषा सुनी तो जान गए कि सच्चा वैराग्य है सच्चा वैराग्य जब हमारे जीवन में जगेगा तो नारायण ध्यान दीजिएगा कहीं महत्व बुद्धि नहीं रहेगी न किसी पद में न प्रतिष्ठा में अभी पद और प्रतिष्ठा में महत्व बुद्धि है तो अभी हमको वैराग्य नहीं जगा जब तक ये संसार सुना न लगे एक तो महात्मा कहते थे जब तक ये संसार काटने को न दौड़े लगे कि कहीं काट न ले हमको तब वैराग्य जानो कि हर विषय हमको फीके लगे और यह जब हम देखा महापुरुष ने तो सोचा अब बीज बोने का समय आ गया देखो मैंने निवेदन किया था गुरुजी किसान है किसान पहले भूमि को तैयार करता है फिर बीज बोता है ऐसे नहीं बोता है पानी डाल करके उसमें जोत करके खाद डाल करके समय देखकर के बीज का बपन करता है क्योंकि असमय में बीज का बपन कर दिया जाएगा तो बीज ही व्यर्थ चला जाएगा तो बीज व्यर्थ न जाए इसलिए चतुर किसान पहले भूमि तैयार करता है और वह भूमि तैयार करने का काम ही घर में गोकर्ण जी रह रहे थे परमात्मा ने करुणा करके इनके साथ एक गोकर्ण लगा दिया था क्योंकि कर्ण अकेले रहते तो कहीं गड़बड़ हो सकता था ये कर्ण कई बार गड़बड़ करते हैं आप कहोगे कर्ण गड़बड़ कैसे करते हैं। भगवान की कृपा से हमको तो कथा करने का बार बार अवसर मिलता रहता है और मैं कमेटियों की कथा से थोड़ा घबराता भी हूं अभी एक कमेटी की कथा हुई उसमें एक सज्जन को हमारा परीक्षित बना दिया गया अब कमेटी वाले ये तो देखते नहीं कि प्रेमी है कि अप्रेमी है कथा का रसिक है कि नहीं वो तो जितना माल टना टन दे वही प्रधान जजमान अब वो प्रधान जजमान को भगवान की कथा से बिल्कुल लेना देना नहीं अब अरसिक को कथा सुनानी पड़े तो कितनी पीड़ा किसी वक्ता को होती हो तो जान सकता है वो महापुरुष क्या करते थे कान में सुनाई नहीं पड़ता था तो मशीन लगाते थे किंतु कथा में मशीन निकाल कर रख देते थे जब बाहर जाएं तो मैंने उनको पूछा कथा सब समझ में आती एक दिन मेरे को लेने आ गए कब मशीन लगाए थे बोले हमको तो कुछ सुना नहीं पड़ता तो हमने कहा मशीन क्यों निकाल देते हो बोले मशीन की आवश्यकता नहीं है तो सुनाई पड़ता बोले नहीं तुमने कहा बाद में मशीन क्यों लगा के रखते हो तो हंस करके बोले बाबा जी तुम्हें क्या पता है पत्नी की नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा तुम्हारी न सुने तो चलेगा पत्नी की नहीं सुने तो नहीं चलेगा तुम्हारी ना सुने तो चलेगा अब देखिए ये कर्ण है कर्ण से काम नहीं चलेगा हमारे जीवन में गोकर्ण बन जाए और जब ये गोकर्ण हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा और गोकर्ण ने करुणा करके आज गुरुदेव का रूप धारण करके अपने पिताजी के लिए दो श्लोक बोले हैं इसी का नाम गोकर्ण गीता है ये गोकर्ण गीता बहुत मधुर है कल इस गोकर्ण गीता को हम लेंगे एक एक इसके चरण ऐसे क्रांतिकारी हैं कि एक वाक्य भी यदि गोकर्ण का हमारे जीवन में लग जाए तो काम हो जाए कई साधन गुरुदेव की कृपा से उन्होंने बताए हैं तो साधन कौन से उसकी चर्चा हम क्रमशा करेंगे गुरुदेव की हेतु कृपा हमारे जीवन में बरस रही है इस कृपा का हम लाभ ले सकें इस कृपा को प्राप्त करने के हम अधिकारी बन सकें ये हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं हमारी मति रति गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्ही के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बोलो समर्पे पुभत्सल भगवा सद्गुदेव भगवा